संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व तपस्या करते हुए श्री कृष्ण के पास शिष्यों का आना उनका प्रभाव देखना और नारिद जी का शिव पार्वती के धर्म विषय संवाद का वर्णन करना युधिष्ठ ने कहा पितामह आप हमारे कुल में सब शास्त्रों के जानकार और अत्यंत बुद्धिमान हैं, अतः मैं है आपके मुख से अब ऐसे विषय का वर्णन सुनना चाहता हूँ जो धर्म और अर्थ से युक्त भविष्य में सुख देने वाला और संसार के लिए अद्भुत हो हमारे बंधु बांधवों को यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है आपके सिवा दूसरा कोई सब धर्मों का उपदेश करने वाला महापुरुष हमें नहीं मिल सकता अतः इन भगवान श्री कृष्ण और संपूर्ण राजाओं के सामने मेरा और मेरे भाइयों का प्रिय करने के लिए आप पूछे हुए विषय का वर्णन कीजिए भिष्णु ने कहा बेटा अब मैं तुम्हें एक बड़ी मनोहर कथा सुना रहा हूँ पूर्व काल में इन भगवान नारायण और महादेव जी का जो प्रभाव मैंने सुन रखा है उसको तथा पार्वती जी के संदेह करने पर शिव और पार्वती में जो संवाद हुआ था उसको भी बता रहा हूँ सुनो पहले की बात है धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण बारह वर्षों में समाप्त होने वाले व्रत की दीक्षा लेकर एक पर्वत के ऊपर कठोर तपस्या कर रहे थे उस समय उनका दर्शन करने के लिए नारद पर्वत श्री कृष्ण धौम्य देवल काश्यप हस्त काश्यप तथा ऋषि दूसरे दूसरे महर्षि अपने शिष्यों तथा देवों के साथ वहां आए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवोचित उपचारों से उन महर्षियों का आतिथ्य सत्कार किया भगवान के दिए हुए हरे और सुनहरे रंग वाले कुशों के नवीन आसनों पर विराजमान होकर वे रहने वाले, वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनकी व्रतचर्या से प्रगट हुआ तेज बाहर निकलकर कर वृक्षलता झाड़ी पक्षी मृग समुदाय शिकारी पशु और सर्पों सहित उस पर्वत को करने लगा। उस समय नाना प्रकार के जीव जंतुओं का हाहाकार चारों ओर फैल रहा था। थोड़ी ही देर में उस पर्वत का शिखर जलकर खाक हो गया। वहां चेतन जीवों का नाम भी बाकी न रहा उसकी स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई देती थी इस प्रकार ऊंची ज्वालाओं से युक्त उस तेजस स्वरूप अग्नि ने पर्वत के समस्त शिखरों को भस्म करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर शिष्य की भांति उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया तब भगवान ने उस पर्वत को जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शांत दृष्टि डाली इससे वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आ गया पूर्व की ही भांति प्रफुल्लित लताओं और हरे भरे वृक्षों की शोभा छा गई पक्षियों का कलरो होने लगा तथा तो सभी जीव जंतु जीवित होकर विचरने लगे यह अद्भुत और अचिंत घटना देखकर मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ उनके शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए ऋषियों को इस प्रकार विस्मित होते देख नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने विनय और स्नेह से भरी हुई मधुर मधुरवाड़ी में पूछा महर्षियों आपका समुदाय तो सदा आसक्ति और ममता से रहित है सबको शास्त्रों का ज्ञान है फिर भी आप लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है ऋषियों ने कहा भगवान आप ही संसार को बनाते और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं सर्दी गर्मी और वर्षा ये आप ही के स्वरूप हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सब के पिता माता ईश्वर और उत्पत्ति के कारण भी आप ही हैं। आपके मुंह से अग्नि का प्रादुर्भाव देखकर हम लोगों को महान आश्चर्य हो रहा है अतः आप उसका कारण बताने की कृपा करें उसे सुनकर हमारा भय दूर हो जाएगा श्री कृष्ण ने कहा मुनिवरो मेरे मुँह से प्रलय काल की अग्नि के समान जो तेज प्रकट होकर पर्वत को दग्ध कर रहा था वह मेरा ही वैष्णव तेज था मैं इस पर्वत पर अपने ही समान वीर्यमान पुत्र पाने की इच्छा से व्रत अर्थात तपस्या करने के लिए आया हूँ मेरे शरीर में स्थित प्राण ही अग्नि रूप में बाहर निकलकर सबको वर देने वाले लोक ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया था ब्रह्माजी ने उसे यह संदेश देकर भेजा है कि भगवान शंकर का आधा तेज ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाला है वह तेजोमय प्राण वहां से लौटने पर मेरे पास आया है और निकट पहुंचने पर शिष्य की भांति परचर्या करने के लिए उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया है इसके बाद शांत होकर वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो गया है यही मेरे मुँह से इस अग्नि के प्रकट होने का रहस्य है जिसको मैंने थोड़े से आप लोगों को बता दिया है अतः आप भयभीत न हो आप लोग दीर्घ हैं आपकी गति कहीं नहीं रुकती तपस्वियों के योग्य व्रत का आचरण करने में आपका शरीर निदीप्यमान हो रहा है था ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई महान आश्चर्य का बात देखी या सुनी हो तो उसको मुझसे बतलाइए आप तपोवन तो के निवासी हैं तथा आपके अमृत के समान मधुर वचन सुनने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है क्योंकि सत्पुरुषों का कहा और सुना हुआ वचन विश्वास के योग्य होता है तथा वह पत्थर पर खींची हुई लकीर की भांति इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक कायम रहता है यह सुनकर भगवान के समीप बैठे हुए सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ वे तो कमल दल के समान खिले हुए नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे कोई उनका अभ्युदय मानने लगा कोई प्रशंसा करने लगा और कोई ऋग्वेद की अर्थयुक्त से उनकी स्तुति करने लगा। तदनंतर सब ने बातचीत करने में चतुर देवर्षि नारद को भगवान की बात का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया तब नारायण के सुहित भगवान नारद मुनि ने महादेव जी का पार्वती देवी के साथ जो संवाद हुआ था उसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया नारद जी बोले भगवान जहाँ सिद्ध और चारण विचरते रहते हैं जो नाना प्रकार की औषधियों की, की टोलियाँ निवास करती है उस परम पावन हिमालय पर्वत पर परम पर पर धर्मात्मा देवाधिदेव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी ने उनके पास जाकर पूछा भगवान आप संपूर्ण भूतों के स्वामी और समस्त धर्म वेताओं में श्रेष्ठ है अतः मैं आपके सामने अपने मन का एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूं। यह मुनियों का समुदाय भी यहाँ मौजूद है जो तपस्या में प्रवृत्त रहता और नाना प्रकार के वेश धारण करके संसार में विचरता रहता है आप इन ऋषियों को का और मेरा भी प्रिय करने के लिए मेरे संदेह का निवारण करें धर्म का क्या स्वरूप है जो धर्म को नहीं जानते ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हैं? देवी ने जब यह प्रश्न उपस्थित किया तो समस्त ऋषियों ने के अर्थयुक्त ऋचाओं से स्तुति करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की तदनंतर भगवान महेश्वर ने कहा देवी किसी भी जीव की हिंसा न करना सत्य बोलना सब प्राणियों पर दया करना मन और इंद्रियों पर काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना यह धर्म है तो तो धर्म का पालन करना, करना, पराई स्त्री स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और की की रक्षा करना, बिना दिए हुए किसी की वस्तु न लेना तथा मांस और मदिरा को त्याग देना ये धर्म के पांच भेद हैं। जिनसे सुख की प्राप्ति होती है इनमें से एक एक धर्म की अनेकों शाखाएं हैं धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले मनुष्यों को इस धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिए पार्वती ने पूछा भगवान चारों वर्णों का जो जो धर्म अपने अपने वर्ण के लिए विशेष लाभकारी हो, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए ब्राह्मण, वैश्विक के धर्म का पृथक पृथक स्वरूप क्या है महेश्वर ने कहा देवी तुमने न्याय के अनुसार प्रश्न करके सब कुछ पूछ डाला अच्छा अब अपने प्रश्नों का उत्तर सुनो संसार में ब्राह्मण पृथ्वी के देवता माने गए हैं उपवास करना उनका परम धर्म है धर्मार्थ संपन्न ब्राह्मण को प्राप्त होता है। उसे धर्म का का अनुष्ठान और विधिवत ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। व्रत के पालन पूर्वक उपनयन संस्कार का होना उसके लिए परम आवश्यक है क्योंकि इसी से वह द्विज होता है गुरु और देवताओं की पूजा स्वाध्याय और अभ्यास रूप धर्म का पालन ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए धर्म का का रहस्य सुनना, का पालन, ओम और गुरु सेवा करना, भिक्षा से जीवन निर्वाह करना, रहना, का स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करना ब्राह्मण का प्रधान धर्म है ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त होने पर द्विज अपने गुरु की आज्ञा लेकर समावर्तन करे और घर आकर अपने अनुरूप स्त्री से विवाह विधि पूर्वक विवाह करे ब्राह्मण को शुद्ध का अन्न नहीं खाना चाहिए सदाचार का संयम अतिथि और भृत्यो को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण आहार संयम सत्य भाषण पवित्र रहना अतिथि सत्कार करना गार्हपत्य आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या करना यज्ञ करना किसी भी जीव की हिंसा न करना और घर में पहले भोजन न करके कुटुम्ब के लोगों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना यह गृहस्थ ब्राह्मण का विशेषतः श्रोत्रिय का परम धर्म है पति और पत्नी का स्वभाव एक सा होना चाहिए तभी गृहस्थ धर्म का ठीक ठीक पालन होता है घर के देवताओं की प्रतिदिन पुष्प आदि से पूजा करना उन्हें अन्न की बलि अर्पण करना रोज रोज घर लिपना और प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थ का धर्म है झाड़ बुहाड़ लीप पोत कर साफ किए हुए घर में कृतयुक्त आहूति करके उसका धुआं फैलाना चाहिए यह ब्राह्मणों का गृहस्थ धर्म बतलाया गया जो संसार की रक्षा करने वाला है अच्छे ब्राह्मण सदा ही इस धर्म का पालन करते हैं अब मैं क्षत्रिय का धर्म बतला रहा हूँ क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म है प्रजा का पालन करना राजा के आय के छठे भाग का उपभोग करने वाला राजा धर्म का फल पाता है जो धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उस राजा को उसके प्रजा पालन धर्म से उत्तम लोक प्राप्त होते राजा का परम धर्म है इंद्रिय संयम स्वाध्याय अग्निहोत्र दान अध्ययन यज्ञोपी धारण यज्ञानुष्ठान धार्मिक कार्य करना पोष्य वर्ग का भरण पोषण करना आरंभ किए हुए कर्म को सफल बनाना अपराध के अनुसार उचित दंड देना वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान करना व्यवहार में न्याय की रक्षा करना और सत्य भाषण में प्रेम रखना जो राजा दुखी मनुष्यों को हाथ का सहारा देता है वह इस लोक और परलोक में भी सम्मानित होता है जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए संग्राम में पराक्रम दिखाकर प्राण त्याग करता है वह परलोक में अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करता है पशुओं का पालन खेती व्यापार अग्निहोत्र दान अध्ययन सदाचार का पालन अतिथि सत्कार श्रम, दम, ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग यह वैश्यों का सनातन धर्म है व्यापार करने वाले सदाचारी वैश्य को तिल चंदन और रस की बिक्री नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन सब का जैसा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहिए का का परम धर्म है है, तीनों वर्णों की की सेवा, सेवा जो सत्यवादी जितेंद्री और घर पर आए की सेवा करने वाला वह वा महान तप संग्रह करता है उसे उत्तम तपस्वी समझना चाहिए नित्य सदाचार का पालन और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाले बुद्धिमान शुद्ध को धर्म का मनोवांचित फल प्राप्त होता है कल्याणी तो इस प्रकार मैंने तुम्हें एक एक करके चारों वर्णों का धर्म बतलाया अब और क्या सुनना चाहती हो पार्वती ने कहा भगवान आपने चारों वर्णों के हितकारी धर्म का पृथक पृथक वर्णन किया अब वह धर्म बताइए जो सब वर्णों के लिए समान रूप से उपयोगी हो महेश्वर ने पूछा देवी गुरो पर दृष्टि रखने वाले और जगत के सारभूत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों को तारने के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि की है ब्राह्मण इस भूमंडल के देवता हैं। अतः पहले उन्हीं के कुछ और धर्मों का वर्णन करता हूँ फिर सबके लिए उपयोगी धर्मों का उपदेश करूंगा ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए वैदिक स्मार्त और शिष्टाचार इन तीन प्रकार के धर्मों का विधान किया है धर्म के ये तीनों ही बेद सनातन है जो तीनों वेदों का ज्ञाता और विद्वान हो पढ़ने पढ़ाने का, का काम करके जीविका न चलाता हो दान अध्ययन और यज्ञ इन तीन कर्मों का सदा अनुष्ठान करता हो काम क्रोध और लोभ इन तीनों को त्याग चुका हो तथा सब प्राणियों पर दया रखता हो वही वास्तव में ब्राह्मण माना गया है संपूर्ण लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की जीविका के लिए यज्ञ करना यज्ञ कराना दान देना दान लेना वेद पढ़ना वेद पढ़ाना ये छह कर्म बतलाये हैं ये ब्राह्मणों के सनातन धर्म है इनमें भी सदा स्वाध्याय होना यज्ञ करना और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दान देना ये तीन कर्म ब्राह्मणों के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं सब प्रकार के विषयों से उपराम होना श्रम कहलाता है तथा सत्पुरुषों में सदा दृष्टिगोचर होता है इसका पालन करने से शुद्ध चित्त वाले गृहस्थों को महान धर्म की प्राप्ति होती है गृहस्थ पुरुष को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता किसी के द्वेष नहीं देखता किसी के दोष नहीं देखता, दान देता, का सत्कार करता, अपने को रहता स्ने वचन बोलता अतिथि और अभ्यागतों की सेवा में मन लगाता यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथि को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाद्य अर्घ आसन सया दीपक तथा ठहरने के लिए गृह प्रदान करता है उसे धार्मिक समझना चाहिए जो प्रातः काल उठकर मुंह हाथ धोने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देता और उसे ठीक समय पर सत्कार पूर्वक भोजन कराने के बाद कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाता है उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है शुद्ध गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार सदा सबका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों की परिचर्या में रहना उसके लिए प्रधान धर्म बताया गया है पवित्र रूप धर्म का विधान गृहस्थों के लिए किया गया है वह सब प्राणियों का हितकारी और उत्तम है अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सदा अपनी शक्ति के अनुसार दान यज्ञ तथा पुष्टिजनक कार्य करते रहना चाहिए धर्म मार्ग का आशय लेकर धन का उपार्जन करना चाहिए और उसका तीन विभाग करके एक से धर्म और अर्थ की चाहिए। दूसरे अंश, अंश प्रवृत्ति धर्म का वर्णन किया गया है इससे भिन्न निवृत्ति धर्म है वह मोक्ष का साधन है अब मैं उसका यथार्थ स्वरूप बतला रहा हूँ तुम ध्यान देकर सुनो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को संपूर्ण प्राण, प्राणियों पर दया करनी चाहिए हमेशा एक ही गांव में नहीं रहना चाहिए और अपने आशारूपी बंधनों को तोड़ने का यत्न करना चाहिए मुमुक्ष के लिए यही प्रशंसा की बात है उसे कमंडलु जल कौपिन आसन त्रिदंड शैया अग्नि और घर पर ममता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए मुमुक्ष को आध्यात्म ज्ञान का ही चिंतन और मनन करना चाहिए था सदा उसी में स्थित रहना चाहिए निरंतर योगा में पवित्र प्रवित्त होकर तत्व का विचार करते रहना चाहिए सन्यासी ब्राह्मण को उचित है कि वह सब प्रकार की आसक्तियों और स्नेह बंधनों से मुक्त होकर सर्वदा वृक्ष के नीचे सूने गृह में अथवा नदी के किनारे रहता हुआ अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करे जो युक्त चित्त होकर संहण करता है और मोक्षोपयोगी कर्म श्रवण बन निध्यास आदि के द्वारा करता हुआ टूटे की भांति स्थिर रहता है है सनातन धर्म का फल प्राप्त होता है। सन्यासी पुरुष किसी एक स्थान पर आसक्ति न एक ही गांव में न रहे तथा एक ही नदी के किनारे पर सर्वदा शयन न करे उसे सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरना चाहिए यह मोक्ष धर्म के ज्ञाता सत्पुरुषों का धर्म और वेद प्रतिपादित सन्मार्ग है जो इस मार्ग से चलता है उसके लिए कोई सीमित स्थान नहीं रहता वह मुक्त एवं सर्वव्यापक हो जाता है सन्यासी चार प्रकार के होते हैं कुटीचक बहुधक, हंस और परम हंस। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है इस परम हंस धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है यह दुख सुख से रहित सौम्य अजर अमर और अविनाशी पद है पार्वती जी कहा भगवान आपने सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए गार्ज्यस्थ धर्म और मोक्ष धर्म का वर्णन किया ये दोनों ही मार्ग जीव जगत का महान कल्याण करने वाले हैं इन्हें सुन लेने के बाद अब मैं ऋषियों का धर्म सुनना चाहता हूँ महेश्वर तपोवन निवासी मुनियों के प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है ये सब अग्नि में घृत मिश्रित अविष्य की आहुति डालते हैं उस समय उसके धूम से प्रकट हुई सुगंध से सारा तपोवन भर जाता है उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है इसलिए मैंने मुनियों के धर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है देवदेव देव, आप संपूर्ण धर्मों का तत्व तो जानने वाले हैं अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए भगवान महेश्वर ने कहा कल्याणी तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है अब मैं मुनियों के उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ जिसका आशय लेकर वे अपनी तपस्या के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं सबसे पहले धर्म के जानने वाले फेन अर्थात फैन पीकर रहने वाले ऋषियों का धर्म सुनो पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो स्वर्ग में फैला हुआ है वह अमृत ब्रह्मा जी के पीने के कारण ब्राह्म कहलाता है उसके फैन को थोड़ा थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते हैं और उसी के आधार पर जीवन निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं वे फेनप फेनप कहलाते हैं। यह धर्माचरण का का मार्ग उन विशुद्ध महात्माओं महात्मा है वे सब धर्मो की ज्ञाता है और सूर्य मंडल में निवास करते हैं तथा उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर पक्षियों की भांति एक एक दाना बीन कर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं मृग छाला चीर और बलकल ये ही उनके वस्त्र हैं ये शीत उष्ण आदि द्वंदों से रहित सदाचार का पालन करने वाले और तपस्या के धनी हैं उनमें से प्रत्येक का शरीर अंगूठे के सिरे के बराबर है वे अपने अपने कर्तव्य में स्थित हो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं उनके धर्म का पालन फल है वे तपस्या के संपूर्ण पापों को दग्ध करके अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके समान रूप धारण करते हैं इनके अतिरिक्त और बहुत से शुद्ध चित्त दया धर्मपरायण एवं पुण्यात्मा महर्षि हैं जिनमें कुछ चक्रचर, चर अर्थात चक्र के समान विचरने वाले कुछ सोमलोक में रहने वाले तथा कुछ पितृलोक के निकट निवास करने वाले हैं ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं कोई ऋषि संप्रक्षाल, अर्थात जो भोजन के पश्चात पात्र को धो पोछ कर रख देते हैं, दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं बचाते उन्हें संप्रक्षालक कहते हैं। कोई अस्मकुट अर्थात पत्थर से फोड़ कर रखने वाले और कोई दंथोलूख अर्थात जो दांतों से ही ओखली का काम लेते हैं अर्थात अन्न को ओखली में ना कूट कर दांतों से ही चबाकर खाते हैं वे दंतो लुख कहलाते हैं ये लोग सोमप चंद्रमा की किरणों का पान करने वाले और उष्ण सूर्य की किरणों का पान करने वाले देवताओं के निकट रहकर अपनी स्त्रियों सहित उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और इंद्रियों को काबू में रखते हैं अग्निहोत्र पितरों का श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान यह उनका मुख्य धर्म है चक्र की तरह विचरने वाले और देवलोक में निवास करने वाले पूर्वोक्त ब्राह्मणों ने इस ऋषि धर्म का सदा ही अनुष्ठान किया है इसके अतिरिक्त भी जो ऋषियों का धर्म है उसे सुनो मेरे विचार से सभी आर्ष धर्मों में इंद्र संयम पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है फिर काम और क्रोध को भी जीतना चाहिए प्रत्येक ऋषि को अग्नि में घृत का होम धर्म सत्र का अनुष्ठान सोमय यज्ञ द्वारा यजन यज्ञ विधि का ज्ञान और यज्ञ में दक्षिणा देना ये पांच कर्म अवश्य करने चाहिए नित्य यज्ञ का अनुष्ठान और धर्म का पालन करना चाहिए तथा देव पूजा और श्राद्ध में अनुराग रखना चाहिए उच्च वृत्ति से उपार्जित किए हुए अन्य के द्वारा सबका आतिथ्य सत्कार करना ऋषियों का परम कर्त्तव्य है वे विषय भोगों से निवृत्त रहें गोरस का आहार करें श्रम के साधन में प्रेम रखें खुले मैदान चबूतरे पर शोवें योग्य योग का अभ्यास करें साग पात फल मूल वायु जल और सेवार का आहार करके उसे ऋषियों के नियत है इनका पालन करने से वे अजित सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं जब गृहस्थों के घर में रसोई घर का धुआं निकलना बंद हो जाए शल से धान कुटने की आवाज न आए सन्नाटा रहे चुल्हे की आग बूझ जाए घर के सब लोग भोजन कर चुके बर्तनों का इधर उधर ले जाना रुक जाए और भिक्षुक भीख लेकर लौट गए हो ऐसे समय तक ऋषियों को अतिथि की बात जोड़नी चाहिए और उसके भोजन से बचे खुचे अन्न को स्वयं ग्रहण करना चाहिए जो गर्व और अभिमान नहीं करता अप्रसन्न और, और विस्मित नहीं होता शत्रु और मित्र को समान समझता तथा सबके प्रति मैत्री का भाव रखता है वही धर्मभेदताओं में श्रेष्ठ ऋषि हैं